बढ़ा कार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस ग्रंथ के चौदहवे श्लोक तक का विचार हम लोग कर लिए हैं पंद्रहवे श्लोक की चर्चा होनी है 11, 12, 13 इन तीन श्लोकों में आत्मा की उपाधिभूत शरीर त्रय का वर्णन हुआ और इन्हीं तीनों शरीरों के अंदर पंचकोष की कल्पना वेदांत दर्शन में की गई है जो तैतृय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में प्रतिपादित पंचकोश हैं वे इन तीनों शरीर अंत ही हैं स्थूल शरीर अन्नमय कोश हैं सूक्ष्म शरीर में तीन कोश हैं प्राण प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और अविद्या को कारण शरीर कहा गया उसे आनंदमय कोश कहा गया तो इस प्रकार ये पंचकोश कहो या शरीर त्रय कहो इनके साथ अविद्या अवस्था में तादात्म अभिमान आत्मा का होने से आत्मा शरीर त्रय के आकार के रूप में या पंचकोषों के रूप में प्रतीत होता है यह बताया गया आ, नील स्फटिकादि दृष्टांत से स्फटिक जैसे स्वतः शुभ्र है और उसमें नील वस्त्रादि रूप उपाधि के कारण अध्यारोपित है भेद नी, नील रूप पीत रूप पीतरूप रक्तरूपादि और ये व्यवहार होता है फिर जब तक उपाधि है उपाधि का संसर्ग है तब तक नील हस्पतिक, पीत नीलस्फिक रक्त रक्तस्फटिक ऐसा व्यवहार होता है यानी नीलादि जैसा प्रतीत होता नीलादि रूपवत्व तो रूपवान नहीं होता नीलादि रूपवान तदव सा प्रतीत होता है ऐसे ही अविद्या अवस्था में जो शुद्ध आत्म तत्व है वह स्फिक के तरह अपने स्वरूप भूत जो सच्चिदानंद है तदात्मक होता हुआ कि उपाधि के साथ अविद्यक तात्म्य संसर्ग जब तक रहेगा तब तक उपाधिभूत शरीर त्रय के रूप में या पंचकोशों के रूप में प्रतीत होता है यह बात चौदहवे श्लोक तक से बताई गई अब आत्मा का जो स्वस्वरूप है उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप है सच्चिदानंद और उस रूप से आत्मा कब प्रतीत होगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये कहा जा रहा है कि जैसे धान जो खुशी है उससे विवियुक्त तंडुल तंडुल रूप से कब हमें दिखेगा जब उस पर आवरण भूत जो भूसी है उसे हटा दिया जाएगा भूसी से तंडुल अलग होगा तो तंडुल रूपे नहीं ही होगा और उसे किससे अलग किया जाएगा तो अवघातादि से मूसलादि के अवघातादि गृह में होंगे यानी धान पर होंगे तो धान में जो दो अंश हैं उपाधि अंश स्थानीय भूषी और उपही तो चेक तंडुल ये अलग अलग होता है अलग करने वाला है मुसलादि का घात मुसलादि से अवघात ऐसे ही दार्टांक में बताया जा रहा है जो तुषास्थानीय पंचकोष कहो या शरीर त्रय रूप उपाधि कहो इनसे शुद्ध आत्म स्वरूप को अलग करने के लिए अवघात करना होगा वो अवघात किससे होगा मुसलादिश तो नहीं हो पाएगा क्योंकि गीता ने यह कहा कि अवघात का संबंध तो नैनम छिन्नती शस्त्राणी के अनुसार होता है उपाधिभूत तो स्थूल शरीर के साथ अन्नमय कोष से तो होगा उसका नाश अन्नमय कोष का नाश होगा शस्त्रादि अवघात से बाकी पांच कोषों का भी विवेककरण शस्त्र के अवघात से नहीं होगा उसके लिए अवघात करना होगा वेदांत त्पर्याथ अनुकूल तात्पर्य निश्चय अनुकूल युक्तियां और उससे विपरीत अर्थ की बाधक युक्ति रूप प्रमाण से अवघात करना होगा इसे बताया जा रहा है पन्द्रहवे श्लोक में तो पंद्रहवे श्लोक का उच्चारण कर लें। वपुस्तुषादिश्ते आत्मा शुद्ध विविच्या तंडुल यथा षादि युक्त तंडुल यथा अवघाते विविच्यते ऐसे ऊपर से जोड़िए ना क्रियापद ये दृष्टान्तवाक्य तो है उसका अन्वय होगा यहां तुषादी तुषादिंग या तो इस दृष्टानवाक्य तो कालेगा जयसे तंडुल चावल तुषायान भूषि तो भूषा से युक्त चावल को कहा जाता है धान संस्कृत में ग्रीही और वो जो भूषी है उसके साथ मिला हुआ तंडुल उसे अलग करना होता है मुसलादि के अवघात से अलग होता है ये दृष्टान्त हुआ दृष्टांत में प्रयुक्त यथा शब्द के अनुरोध से अध्याय किया जाएगा तथा शब्द का शब्द को हमेशा अपेक्षित होता है तथा शब्द तथा शब्द को अपेक्षित होता है यथा शब्द। इन दो में से एक का प्रयोग यदि है तो दूसरे का अध्यय किया जाता है। यहां पर यथा शब्द का प्रयोग है तो तथा शब्द का किया जाएगा अध्यय और जो दार्ष्टान्तिक वाक्य बनेगा उस दार्ष्टान्तिक वाक्य के प्रारंभ में अध्यारित तो यथा शब्द, तथा शब्द का प्रयोग होगा कि तथा युक्तम वपुहु वपुहु ये प्रथमात है युक्तम उसका विशेषण है किससे युक्त युक्त यानि संबद्ध युक्त यानी संयुक्त संयुक्त यानी संबद्ध किससे संबद्ध है तो कोशई तो पंच कोशों से संबद्ध तो संबद्ध कहते हैं जिसका संबंध है उसे संबद्ध कहेंगे और जिसके साथ है उसे तृतीयांत पद के अर्थ के रूप में लिया जाएगा पदार्थ के रूप में तो तृतीयांत पद है कोशई और कोशय पद का अर्थ है पांच कोश अन्नमयादि तो अन्नमयादी पांच कोषों के साथ संबद्ध कौन है तो वपुह और वपुह शब्द का अर्थ है शरीरम तो पंच कोषों के साथ संबद्ध जो आ, ए, ए, आ, आपका ये आत्मान वो पुनः आत्मा युक्तम ये तृतीयांत है तो युक्त ही कोशयुक्तम आतरम आत्मा शुद्धम ये आत्मा के ही विशेषण है कोशे युक्तम आंतरम और शुद्धम और वपु शब्द का अर्थ स्वरूप भी होता है शरीर तो प्रसिद्ध अर्थाही है वपु, वपु शब्द का अर्थ स्वरूप भी होता है तो ऐसा होगा कि तथा कथा कोसे अवघात आत्मा युक्तवघात विविच्यात ऐसा अनु करिए तो युक्ति से युक्ति वहां अवघात करने के लिए तो साधन है मुसलादि किसमें दृष्टांत में, में। भूसी से भूसी के अंदर के चावल को अलग करने के लिए अवघात किया जाएगा यानी कुटा जाएगा मुसलादि से और पंचकोषों के साथ पंचकोशों के अभ्यंतर विद्यमान जो आत्मा है शुद्ध उसे पंचकोष भूषी स्थानी है तुषा स्थानीय है उनसे अलग करना है वो कैसे अलग होंगे आ, होगा आत्मा तो कहते युक्ति रूप साधन से अवघात करना है अवघात करना होगा अविद्या अवस्था में पंच कोशों के साथ शुद्ध आत्मा का अविद्यक तात्म्य संबंध हुआ वह तादात्म्य संबंध जिससे हो, वो होगा कोषों से आत्मा को अलग दिखाने वाले युक्तियों से वेदांत प्रमाण तो बताता ही है कि आत्मा पांच कोषों में से एक कोष रूप भी नहीं है इन पांचों कोषों से विविक्त है अलग है ये वेदांत ने बताया लेकिन अविद्या अवस्था में पूर्ण रूप से वेदांत सिद्धांत को धारण नहीं कर पाती बुद्धि तो उसे क्या करना है वीर जो श्रवण से सुनिश्चित आत्मा का स्वरूप है पंच कोशातीत तो। उसे पंचकोषों के साथ मिले हुए शुद्ध स्वरूप को पंचकोषों से अलग करना है बता तो दिया वेदांत ने उस वेदांत अर्थ को दृढ़ करने के लिए वेदांत अर्थ निश्चय अनुकूल युक्तियां और वेदांत अर्थ से विपरीत अर्थ की बोधक जो युक्तियां हैं उसकी उसकी बाधक जो युक्तियां विपरीत अर्थ की उनसे बार बार आत्मात्म विवेचन यही अवघात का स्वरूप रहेगा पंच से आत्मा अलग है क्योंकि पंचकोशों का यह लक्षण है पंचकोष में से चार कोष कार्यांत पाती है कार्य उपाधियां तक पाती है और वो कार्य रूप उपाधि दोनों भी भौतिक है भूतों का कार्य है उनमें से सूक्ष्म शरीर कहो या कोष त्रय कहो सूक्ष्म भूतों का कार्य है और जो स्थूल कार्य है स्थूल शरीर वह स्थूल पंचमाभूतों का कार्य है इसलिए ये चारों कोष भौतिक है आनंदमय कोष भौतिक अभौतिक उभय रूप है ऐसा तत्वबोध तो में बताया था भौतिक अंश आनंदमय कोष में कौन सा है तो आनंदमय कोष का स्वरूप वर्णन करते समय तत्वबोध तो में क्या बताया गया था कि मोद प्रमोद मोदि प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्तियों से युक्त जो अज्ञान कारण शरीर उसे कहा जाता है आनंदमय कोष उसमें से प्रिय मोद प्रमोद रूप जो वृत्तियां हैं वह वृत्ति किसकी है मन की और उन वृत्तियों से युक्त अज्ञान होने से विशिष्ट होने से विशिष्ट पदार्थ तो विशेषण तथा विशेष्य रूप होता है तो उसमें से विशेषण अंश जो प्रिय मोदादि है वह भौतिक है आनंदमय कोष का विशेषण अंश और विशेष्य अंश जो कारण शरीर अविद्या वह अनादि है वो भूतों का कारण है न कि भूतों का कार्य तो उभय रूप हुआ आनंदमय कोश तो प्रिय मोदादि रूप विशेषण के बिना आनंदमय कोश की क्या कल्पना होगी नहीं हो सकती इसलिए माना जाएगा आनंदमय कोश भी अनात्मायी है दृश्यत्व जैसे घटादि में होने से अनात्मत्व है ऐसे दृश्यत्व आनंदमय कोष में भी है और आनंदमय कोष से बाह्य जो चार कोष है उनमें भी है इसलिए अनात्मत्व है यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र तत्र जड़ अनात्मत्व ये हो जाएगा तो जो दृश्य है वो जड़ होता है जड़ है वो अनात्मा है और आत्मा चेतन है दृष्टा है तो जहा द्रष्टित्व है वहां चेतनत्व है वो चेतन है तो आत्मा इन पांचों दृश्य रूप कोषों से अलग इसलिए है कि पांचों कोष जड़ है दृश्य है आत्मा चेतन है दृष्टा है दृख है इस प्रकार युक्ति आत्मा का लक्षण अनात्मा में नहीं घटता अनात्मा पंचकोषों का लक्षण आत्मा में नहीं घटता दोनों का लक्षण अलग अलग होने से अलग लक्षण वाले पंचकोशों से अतिरिक्त आत्मा होगा ऐसा युक्तियों से चिंतन कर रहे हैं तो ये चिंतन जितना बढ़ता जाएगा माना जाएगा पंचकोश रूपी भूसी के साथ मिला हुआ तंडुल स्थानीय शुद्ध आत्मा का आत्मा अवघात हो रहा है उससे अवघात का प्रयोजन है तुषा और तंडुल का अलग करना अलग होना ऐसे यहाँ पर युक्ति से चिंतन रूप अवघात का प्रयोजन होगा कि आत्मा अनात्मा का विवेचन आत्मा का अनात्मा पंच से आभ्यंतरत्व रूपेन निर्धारण शुद्धत्व रूपे निर्धारण ये यहां पर कहा गया कि कोश ही युक्तम आत्मान आंतरम शुद्धम आत्मान विविख्यात <coughs> जब पांचों कोषों से विविक्त आत्मा का निर्धारण होगा तो किस रूप में होगा आंतरम यानी प्रत्येगात्मा के रूप में अव्यक्ता अव्यक्त को ही अव्यक्तो हि कद्याणशर भी मूलद्याषद मनसस्तु परा महान महा महतो परम व्यक्त अव्यक्तात् पुरुषः पर तो पुरुष शब्द का अर्थ है यहाँ पुरुष वहां के पुरुष पदार्थ को बताने के लिए यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग है इसलिए पुरुष पर इस वाक्य में जो अव्यक्त तो अज्ञान है कारण शरीर है उस कारण शरीर से भी पर और पर शब्द का अर्थ बताया भाष्य में भाषकार भगवान ने सूक्ष्म अभ्यंतर व्यापक तो अव्यक्त से भी सूक्ष्म है पुरुष यानी आत्मा अव्यक्त भी बाह्य है आत्मा उससे भी अभ्यंतर है पर शब्द का अर्थ निकलेगा देगा अव्यक्त से लेकर के स्थूल शरीर शेर, पर्यंत की जो उपाधि है गुणत्रयात्मक होने से सदोष है अशुद्ध है और जो पंच कोषों से आभ्यंतर सूक्ष्म आत्मतत्व है वह शुद्ध है व्यापक है तो इस प्रकार यह आत्मानंद का विशेषण दिया युक्ति से चिंतन रूप अवघात के द्वारा पंचकोषों से पृथक्वेन रूपेण निर्धारित तो आत्मा कैसे होगा वह अभ्यक्ता पुरुष परमे परह शब्द से जिसको बताया अभ्यंतर होगा और होगा आत्मा में अशुद्धि अशुद्ध पंच के कारण कहो या शरीर त्रय के कारण में प्रतीत होती है जैसे स्फटिक में शुक्ल रूप को छोड़कर के उससे अतिरिक्त जितने भी रूप प्रतीत हो रहे हैं वे नीलादि वस्त्रों के संसर्ग से हो रहा प्रतीत, उसके कारण नीलादि रूप वाला प्रतीत हो रहा है नीलादि रूप दृष्टांतगत हो जाएंगे अशुद्धि और स्फटिक का अपना जो स्वरूप है शुक्ल रूप वो हो जाएगा दृष्टांतगत आत्मा का शुद्ध स्वरूप इसलिए यहां बताया कि कोश पंचक से विविक्त जो आत्मा है युक्ति से वह कैसा होगा अंतरम अभ्यंतर होगा जैसे वहां पर पुरुष पदार्थ को अभ्यंतर बताया आत्मा को यहाँ पर अभ्यंतर बताया गया और शुद्ध होगा आत्मा में स्वतः कोई अशुद्धि नहीं है कोई भी पदार्थ अशुद्ध होता है या तो उसमें स्वरूपतः स्वतः अशुद्धि होता, या दूसरों के संपर्क से अशुद्ध हो आत्मा में दो में से एक प्रकार की अशुद्धि भ्रांति से प्रतीत होती थी वो कौन सी दूसरे के संसर्ग से दूसरा जो अशुद्ध है शरीर त्रय कहो या कोश पंचक कहो उसके संसर्ग से अशुद्धि आत्मा में प्रतीत हो रही थी लेकिन जब युक्ति से चिंतन रूप अवघात द्वारा पंचकोषों से अलग आद्यंतर आत्मा को समझोगे तो वह आत्मतत्व स्वतः अशुद्ध है नहीं और जिन पंच से आरोपित अशुद्धि से युक्त प्रतीत रहा था उन पंचकोषों से तो विवेक कर दिया पृथक्वे नूपेण निर्धारण कर दिया तो शुद्ध आत्मा का निश्चय होगा तो आत्मान आंतरम शुद्धम विविच्यात ऐसा विवेचन करें युक्ति से युक्ति से चिंतन रूप अवघात से आ? तो वो वपू का कर्मधारे समास मान दो और वोपू शब्द का दो अर्थ बताया ना एक वोपू शब्द का तो अर्थ होता है शरीर भी और एक वोपू शब्द का अर्थ स्वरूप भी होता है जब स्वरूप अर्थ करेंगे तो आत्मा के साथ ये कोशेर युक्तम आत्मस्वरूपम ऐसा ये वोपू शब्द का अर्थ निकलेगा वो बताएगा सोपाधिक स्वरूप से गोसंशयुक्त जो सौपाधिक स्वरूप है उस समय वपु शब्द को अलग पद के रूप में लीजिए और जब वपु शब्द का अर्थ आत्म स्वरूप नहीं करना है अपितु तो उपाधि के रूप में दिखाना है उसको आत्मा से अलग के रूप में दिखाना है तो वपु और तुषार इसका कर्म धारे समास कर लो तो वपु रूप जो तुष्या है दृष्टांत में दृष्टांत में तो तुष्या है यहां पर वपु ये उपलक्षण होकर क्यू तो रूप जो तुषा रूप यानी शरीर रूप तुषादि से युक्त तो शरीर त्रय रूप तुषा उससे युक्त अर्थ निकलेगा और ये शरीर त्रय अंत पाती ही पंचकोष है इसलिए वपोह तुषादि भी कोश को का भी अन्वय युक्तम के साथ होगा अरे दोनों हो जाएंगे दृष्टान्त में तो वपुरूप जो तंडुल का शरीर है तुषारूप शरीर है उन तुषाओं से युक्त तंडुल को अवघात से अलग कर ले ऐसे कोषों से युक्त जो आत्म स्वरूप है उसे अलग समझ कर आभ्यंतरत्व तथा शुद्धत्वन रूपे उसका निर्धारण करें यह अर्थ निकली अब सोलहवा श्लोक है सोलहवे श्लोक के द्वारा जिस आशंका का निराकरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं वह आशंका इस प्रकार की है कि अव्यक्तात पुरुष पर है इसने पर शब्द का अर्थ क्या बताया था पर शब्द के तीन अर्थ बताए थे ना क्या क्या है सूक्ष्म आभ्यंतर और व्यापक तो आत्मा व्यापक है जो परिच्छिन्न कोष पंचकूप उपाधि है उनसे विविध पंचकोषों से विविक्तात्मक स्वरूप स्वरूपतः व्यापक है आकाश के तरह तो व्यापक है तो सब सर्वत्र है तो आकाश व्यापक होने के कारण आप जहां भी जाओ वहां अवकाशात्मक आकाश की अनुभूति होती है कि नहीं हुती? अवकाशत्व अनु रूपे आकाश की अनुभूति आपको हरिद्वार में भी होगी रामेश्वरम में भी होगी बद्रीनाथ में भी होगी सब जगह होगी ऐसे आकाश के तरह व्यापक आत्मा होने से आत्मा की प्रतीति जहां पंचकोश नहीं है व्यापक आत्मा होने से वहां पर भी आत्मा है तो वहाँ आत्मा की अहंतया प्रती क्यों नहीं होती आत्मा की उपलब्धि क्यों नहीं होती ये प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए सोलहवें श्लोक की रचना भगवान भाष्यकार ने की है तो सोलहवें श्लोक का उच्चारण कर ले सदा सर्वगतो के न नर्वभासते बुद्धवेवभाषेत स्वू प्रतिबिंबवत् सर्वगतोपी आत्मा सदा सर्वत्र न अवभाषते ये पूर्वाध का अन्वय होगा यानी वाक्य हो हो जो व्याख्यान में चतुर्थ कृत्य है पहला दूसरा कृत्य तो सामान्य है एक दो श्लोकों का बताने के बाद स्वयं ही अध्यता समझ सकते हैं कि कितने पद हैं पदार्थ क्या है और तीसरा कृत्य जो होता है वृत्त्मक पदों के अर्थ को बताने वाले वाक्य को विग्रह कहा जाता है ना? उस वाक्य का प्रयोग वो भी जो प्रौढ़ अध्ययन करता है वो स्वयं निश्चित कर लेता है। और जिनको व्याकरणादि नहीं आता उनको बताने पर भी याद नहीं रहेगा और जिनको व्याकरणादि आता है वो स्वयं ही विग्रह आदि समझ सकते हैं इसलिए विग्रह बताने की आवश्यकता नहीं है ऐसे अर्थ में कहीं कहीं आई जाता है न हिंदी अर्थ बताते समय सुस्पष्ट हो जाता है कि यहां कौन सी वृत्ति है और उसका क्या विग्रह होगा तो ये दृष्टांत वाक्य हुआ दारष्टांत वाक्य है ये कि आत्मा सदा सर्वगतोपि सर्वगतोपि सदा सर्वत्र न अवभासते अवभासते अपितु बुद्धा वेव अवभासते। और इस दार्टानांतिक अर्थ को समझाने के लिए दृष्टांत है उदाहरण है चौथे पाठ में स्वच्छ सु, तीन पाद के द्वारा तो दार्टान्त बताया गया है और दृष्टान्त में अंतर होता है ना दार्ष्टान्त किसको कहता है जो अर्थ आपको समझाना है वो हैदार्ष्टांत और वो सरलता से आपके समझ में आ जाए उसके लिए जो उदाहरण दिया जाता है वो तो उदाहरण वाक्य है स्वच्छेसु प्रतिबिंबवत तो वत शब्द का ही अर्थ निकलेगा यथा तो यथा स्वच्छेसु प्रतिबिंब ये दृष्टान्त वाक्य होगा तो जो स्वच्छ दर्पण और बहुवचन होने से अनेक उपाधिया ले लेना प्रतिबिंब केवल दर्पण में ही नहीं पड़ता है जल में भी पड़ता है और आजकल जो ग्रेनाइट पॉलिश आदि करते हैं पत्थर में तो वहां पर भी पत्थर में भी प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं सही तो बहुवचन के लिए कम से कम तीन पदार्थ होने चाहिए तो तीन कौन कौन हुए दर्पण जल और पत्थर आदि और भी कई एक हैं। हाँ। बर्तनों में भी पड़ता है स्टील के बिल्कुल साफ सुथरी खाली हो आपके मुख्य सामने कर लो तो उसमें मुखाकृति दिखती ऐसे कई एक पदार्थ है लेकिन वही गंदे हो बारिश के दिनों में बाढ़ के जल में प्रतिबिंब देखना चाहेंगे तो दिखता है क्या नहीं दर्पण पर बहुत धूल जमी हुई है उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखेगा और पत्थर में कोई पॉलिस आदि नहीं सफाई नहीं उसमें भी नहीं दिखेगा बर्तन में भी मालिन् है उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखेगा इसलिए ये कहा गया कि स्वच्छु दर्पण आदि सु ऐसा लगाना तो स्वच्छ जो दर्पण आदि है उनमें यथा प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब की प्रतीति होती है ऐसे आत्मा की प्रतीति भी होगी बुद्धि में आत्मा की प्रतिति प्रतिबिंब रूप प्रतिबिंब रूप से किसने होगी बुद्धि में तो ये लिखा कि बुद्धा देव अवभासते बुद्धि में ही अवभाषित होगा और जितनी शुद्ध बुद्धि होगी उसमें उतना सुस्पष्ट चेतन अभिव्यक्त होगा प्रतिबिंबित होगा स्थावरादि जो यौनी है वृक्षादि उनमें भी चैतन्य है लेकिन चैतन्य है चेचिभाषा का मतलब सीधा भाष को ग्रहण करने वाली बुद्धि भी है वहां तभी तो एक यौनी है वो खाली स्थूल शरीर होने मात्र से योनि नहीं होता उसके अंदर चेतना भी होनी चाहिए और चेतना ग्रहण करने का सामर्थ्य चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करने का सामर्थ्य बुद्धि में तो वहां पर भी चेतना है बुद्धि है कहा पेड़ों में लेकिन वह तमोगुण से अशुद्ध है रजोगुण तमोगुण की मात्रा वहाँ पर अधिक है और सात्विक अंश की कमी आ, कमी है अभिभूत है वो सात्विक अंश इसलिए वहाँ चिदाभास सुस्पष्ट नहीं होता है मलिन जल में भी प्रतिबिंब बढ़ता है जल के पास खड़े व्यक्ति का लेकिन सुस्पष्ट नहीं दिखता शुद्ध जल में सुस्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है ऐसे जैसे जैसे स्थावर से जंगम की ओर आगे बढ़ते हैं तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव सत्तोगुण में अंतकरणगत कम कम होता जाता है तो ये माना जाता है शुद्धि तो चेतन आत्मा के चिदाभाष की अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होती जाती है और जिसका चित्त मनुष्यों में भी कैसा है सारे दोषों से रहित पूर्ण शुद्ध चित्त है उसमें फिर बिंब ही बिंब दिखेगा प्रतिबिंब और बिंब का एकत्व अनुभव होगा और जि, जितने मात्रा में दोष रहेगा उतने मात्रा में भेद प्रतीित होगा बिंब प्रतिबिंब में औपाधिक भेद उपाधि में दोष है वह दोष आरोपित होगा प्रतिबिंब में तो प्रतिबिंब सदोष प्रतीत होगा बिंब निर्दोष होगा तो निर्दोष और सदोष का अभेद समोहनी होगा इसलिए उपाधिगत पूर्ण शुद्धि होने पर उपाधि का कोई दोष बिंब में आरोपित नहीं होगा शुद्ध बिंब होगा प्रतिबिंब और शुद्ध प्रतिबिंब भाषित होगा बिंब रूप से अमावस्या के दिन चंद्रमा होता है कि नहीं होता अमावस्या के दिन चंद्रमा समाप्त कोई कोई रहा, नहीं होता है तो समाप्त हो जाता है उस दिन पुण्य तिथि है अमावस्या चंद्रमा की पुण्य तिथि पूर्णिमा जन्मदिन ऐसा है क्या अमावस्या तो के दिन भी चंद्रमा रहता पूर्णिमा के दिन में भी चंद्रमा होता लेकिन पूर्णिमा के दिन आपको पूर्ण चंद्र दर्शन होता है और अमावसया के दिन चंद्र दर्शन नहीं होता लेकिन वास्तविक रूप से चंद्रमा चंद्रमा के रूप में अभिव्यक्त तो होता है चंद्रमा का जो वास्तविक स्वरूप है उस रूप से अमावस्या के दिन चंद्रमा अपने स्वरूप में होता है चंद्रमा का स्वरूप क्या है चंद्रमा स्वतः प्रकाश रूप नहीं है ना चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश आता है और फिर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होकर के रात्रि में प्रकाशित करता है अपने प्रकाश जगत को चंद्रमा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक अंतकरण में दोष बढ़ता जाता है चंद्रमा की उपाधि में जब दोष अधिक होगा तो चंद्रमा अपने पूर्ण रूप से पूर्णिमा के दिन प्रतीत होगा बिल्कुल बिंब से अलग शुक्ल पक्ष की द्वितीय से चंद्र चंद्रद्वितीय में चंद्र दर्शन होता है ना और द्वितीय से पूर्णिमा तक बढ़ता बढ़ता एक एक कला पूर्णिमा को के दिन हो जाता है षोड़श कला ये कलाएं हैं घटने बढ़ने वाली जो घटने बढ़ने वाला होता है उसे अशुद्धि कहता है तो अशुद्धि सोलह कलाएं आ गई यानी अशुद्धि बढ़ गई कि घट गई बढ़ गई कृष्ण पक्ष में अशुद्धि कम कम होती जाती है तो जैसे जैसे चित्त आपका शुद्ध होता जाता है तो प्रतिबिंब बिंबाभिमुख भी होता है तो चिदाभास का बिंब है चित, चिदाभस चित अभिमुख होता है जैसा ऐसा चित्त तो शुद्ध होता जाता है ऐसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की एक एक कलाएं छूटती जाती है चंद्रमा में शुद्धि आती है और अमावस्या के दिन पंद्रह कलाएं हैं चंद्रमा की घटने बढ़ने वाली एक कला है नित्य स्वरूप तो पंद्रह कलाओं से रहित हो जाता है सारी का पंद्रह कलाएं रूप अशुद्धि समाप्त तो हो गई अमावस्या के दिन तो चंद्रमा का स्वरूप मात्र रहा चिदाभास स्थानीय है प्रतिबिंब स्थानीय है प्रकाश के प्रतिबिंब स्थानीय है चंद्रमा यानी चंद्रमा प्रकाश के प्रतिबिंब स्थानीय हुआ और बिंब स्थानीय है सूर्य तो जब उपाधि दर्पण शुद्ध होगा तो प्रतिबिंब पूर्ण रूप से जैसा बिंब है ऐसा ही प्रतीत होगा बिंबत्व रूपे नहीं प्रतीत होगा ऐसे अमावस्या के दिन चंद्रमा पंद्रह कलाओं से विमुक्त हुआ यानी उपाधि से विनिर्मुक्त हुआ अपने स्वरूपाभिमुख होता सूर्य के अभिमुख होता उस दिन चंद्रमा अपने आप को ही अनुभव करता है अपना जो वास्तविक स्वरूप है चंद्रमा का वास्तविक स्वरूप है सूर्य सूर्य रूप से अपने आप को देखता है और जब चिदाभास अपने आप को बिंब रूप से अनुभव करेगा यानी अधिष्ठान रूप से अनुभव करेगा तो जिस दिन आप इदम को रस्सी के रूप में देखोगे तो ईदम अर्थ सा भान तो हो रहा है लेकिन रस्सी के रूप में और प्रकाश नहीं होगा जब तक आपको ईदम अर्थ का रज्जु अनन्न्यतया भान नहीं होगा लेकिन भान होगा किस रूप में तो अध्यस्त पदार्थ के होगा अयन सर्प यम माला यम भूरेखा इत्यादि में सर्प माला भू दंड आदि ये सब के सब अध्यस्त पदार्थ है प्रतिबिंब रूप से प्रतिबिंब स्थानीय इदम होगा उस इदम का अध्यस्त पदार्थ के में भान होगा अध्यस्त है उपा दिया यह चंद्रमा का घटने वाली चंद्र कलाओं से युक्तया भान होता है और जब सूर्य के रूप में ही चंद्रमा अपना अनुभव करेगा तो जगत को नहीं दिखेगा आपको नहीं दिखेगा जगत को प्रकाशित नहीं करेगा स्वरूप को प्रकाशित करेगा ऐसे आप भी अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करेंगे जिस आपके वास्तविक स्वरूप में जगत अध्यस्त है उस जगत के अधिष्ठान स्वरूप का मैं के रूप में भान होगा किसको प्रतिबिंब होगा कब निर्दोष चित्त होगा तब शुद्ध चित्त होगा तब इसलिए कहा कि बुद्धावेव अवभासेत कैसे तो स्वच्छ दर्पण आदियों में जैसा प्रतिबिंब भाषित होता है ऐसे बुद्धि में ही बिंब रूप आत्मा का प्रतिबिंब रूपे न चिरा भाषण रूपे न भान होगा तो जहाँ दर्पण आदि है वहां भाष रहा है और आपका शरीर रूप बिंब दर्पणादि रूप उपाधि के सामने नहीं है तो प्रतिबिंबित नहीं होगा ऐसे ही बुद्धि जहाँ नहीं है वहां आत्मा होने पर भी प्रतिबिंबित नहीं होगा भाषित नहीं होगा और वो बुद्धि है परिचिन्न उपाधि तो उपाधि के परिचिन्न होने से आत्मा की सीधा भाषा रूपेण प्रती जहां उसकी परिचिन्न उपाधि रहेगी वहीं होगी वही हो, वहीं हो रहे का मतलब जहां प्रतीत हो रही वहीं रहेगा ऐसा नहीं है तो सर्वगत लेकिन उपाधि सर्वगत नहीं है बुद्धि वो, वो है परिचिन्न इसलिए परिचिन्न उपाधि में परिचिन्न सा प्रतीत होता है तो सर्वगत इस अभिप्राय से कहा कि सर्वगतों की आत्मा आत्मा सर्वगत यानी व्यापक होने पर भी सदा यानि हमेशा और सर्वत्र याने सभी देश में न अवघाषकें क्यों नहीं अवघाषित होता है तो आत्मा को सिदाभाषत्वन रूपे न यानी प्रतिबिंबत्व रूपे न भाषित होने के लिए उपाधिस्थानीय दर्पणादि रूप उपाधिस्थानीय अंतकरण की जरूरत होती है वह अंतकरण परिचिन्न है बुद्धि कहो अंतकरण कहो इसलिए जहाँ अंतकरण वहाँ भाषित होगा तो बुद्धा भी वाषे भाषेत कैसे तो स्वच्छे सुप्रतिबिंबवत ये यहां पर कहा गया अब सत्रह वर्ष लोग आ रहा है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल तो सप्तमी है ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री जी का निर्वाण दिन है तो सुबह स्वाध्याय के समय ही सात से नौ बजे तक का कार्यक्रम रहेगा महाराज श्री जी के का पूजन होगा पूजन के बाद कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का सामूहिक पाठ करते हैं सब मिल करके वो होगा और फिर श्रद्धांजलि महाराज श्री जी का, का संस्मरण जिन्होंने महाराज श्री जी का दर्शन लाभ किया है ऐसे महापुरुष लोग सुनाएंगे आप सुन करके बैठ करके मौन श्रद्धांजलि महाराज को देंगे ये नौ सवा नौ बजे तक सुबह का कार्यक्रम होगा उसके बाद यदि कोई पाठ चलना है तो पाठ चला सकते हैं तो सायकालीन पाठ कल चलेंगे सुबह का तो ये होगा और परसों अष्टमी है कल सप्तमी परसों अष्टमी अष्टमी को अनध्या तो नौमी के दिन फिर सत्रव्य श्लोक की चर्चा जैसे चलती है ऐसी चलेगी ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिद पूर्णा पूर्ण मुदर्च रूर्णश शरायन सूत्रभाष्यो वंदे भगवंतन शो दुर्त्मेतिभागारेहाय दक्षिणा